श्रीमद्भागवत महापुराण ष अथकोन विंशोध्याय पुंसवन व्रत की विधि राजंसवनम ब्रह्मण भवता यदुरी तर वेद तमीक्षा ये नष्णु प्रसीदति राजा परीक्षित ने पूछा भगवन आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूं श्री शुकुवाच शुक्ल मार्ग सिरे पक्ष यो सिद्ध भरतूर अनुग्र आरभेत सर्वकामा सर्व काम श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित यह पुंस व्रत पुंस वन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे निशम्य मरुताम जन्म ब्राह्मणान स्ना शुक्ल दति शुक्ल वसितालंकृता भरे पूजे द्रा सा भगवंत श्रिया पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे दो श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे अलम ते निरपे पूर्ण कामो सु महाविभूति विभूति पति हे नम सकल विद इस प्रकार प्रार्थना करे प्रभु आप पूर्ण काम है अतः आपको किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं यथा तम तो कृपया भूत्या तेजसा महिनजसा जुष्टई सगुण सब सर्वय ततोष भगवान प्रभु मेरे आराध्य देव आप कृपा विभूति तेज महिमा और वीर आदि समस्त गुणों से नित्ययुक्त हैं इन्हीं भगों ऐश्वर्यों से नित्ययुक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं आप सर्वशक्तिमान है विष्णुपली महामाए महापुरुष लक्षणे प्रिय था महाभागे लोकमाता नमोस्तते माता लक्ष्मी जी आप भगवान की अर्धांगनी और महामाया स्वरूपणी हैं भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं महाभाग्यवती जगन्माता आप मुझ पर प्रसन्न हो मैं आपको नमस्कार करती हूँ ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभाव महाविभूतिपति सह महाूते भी मुहम मुपम हारणते अलेनाहर हर हर मंत्रेर विष्णु रावाहनाघ्यपादपर्शन स्नान वाऊपम्बीत विभूषण गंध पुष्प धूप गंधपुष्पधूपीपोपहारादरा समात उपात परीक्षित इस प्रकार स्तुति कर्क एकाग्र चितसे नवो भगवते महापुरषा महानुभाय महापत सह महाविभूति भी बलिमुपरामी ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार की सामग्री समर्पण करती हूँ इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन अर्घ्य पाद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवी आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। समतो करे महापुरुषाद महा उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है मैं उन्हीं के लिए इस भविष्य का हवन कर रहे हूँ यह मंत्र बोलकर अग्नि में बारह आहुतियां दी श्रिय विष्णुम चरधा सर्व सम्पद परीक्षित जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्तिभाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे क्योंकि वे ही दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी है प्रणवदे प्रणमे दंडवत भक्ति प्रवण दसवार जपे मंत्र तथा स्त्रोत्र उदीर इसके बाद भक्ति भाव से भरकर बड़ी नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत करे दस बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। युवाम तो विश्वस्य विश्वस्गत कारणम परम यम ही प्रकृति सूक्ष्म माया शक्ति दुरतया हे लक्ष्मीनारायण आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है ये स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी है इनका पार पाना अत्यंत कठिन है तस् अधीश्वर साक्षा तमेव पुरुष परेयम क्रियेयम फलम भुग भवान प्रभो आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया आप फल के भोगता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया गुण व्यक्तिरियम देवी व्यंजको गुण भुग सर्व शरीर आत्मा श्री शरीर इंद्रिय सा, सा, नाम रूपे भगवती प्रत्यय माता लक्ष्मी जी दोनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं आप समस्त प्राणियों के आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर इंद्रिय और अंतःकरण है माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं यथाजुवाम त्रिलोक से वरद परमेशनो तथा महा उत्तम श्लोक संत सत्या महाच प्रभु आपकी कृति पवित्र है आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो इतर श्रीनिवासम श्री आसारोपहरण दत्ता चमन चम चमर्चेत परखित इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दे और आत्मन करा के पूजा करें। तत स्तु विस्त्रेण भक्ति प्रभरण चेतसा यज्ञोष मवघ्रा पुनरभ्यर्चे धरी तदंतरभक्तिभावरित हृदय से भगवान की स्तुति करे और यज्ञावशेष को शूख फिर भगवान की पूजा करे पति च पर भक्तिया महापुरशचेत पत्नी भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय में सेवा में उपस्थित करे पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला ला उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे कृतम्यंपतोरपी पत्नाम तत्माहित परीक्षित पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए विष्णु अर्चे दर हर भक्त्या देवं भगवान विष्णु का व्रत है इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला चंदन नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्तिपूर्वक ब्राह्मण और सुहागने स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की भी पूजा करे उमी तमग्रत अध्यात्मा विशुद्ध्यथम सर्व कामर्ध्य तथा इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे विसर्जन कर दे तदनंतर आत्मशुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। एतेना पूजा मासां पचरे साध्वी कार्तिके चरमे साध्वी स्त्री इस विधि से बारह महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें चरुण सर्स यज्ञ विधान द्वादूति पति उस दिन तो प्रातः काल ही स्नान करके पूर्वत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से कृतम मिश्रित खीर की अग्नि में बारह आवुति गए आशि सिर साह प्र था भक्त्या भुंजितम तदनुग्या इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे भक्तिभाव से माथा टेककर उनके चरणों में प्रणाम करे और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे आचार्य मग्रत कृत्य सह बंधु चरो शेषम सो प्रजा सुसौभगम पहले आचार्य को भोजन कराए फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे वह प्रसाद स्त्री को सतपुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है एक तत् चरित्व्रतम विभोता मुनि पुमा स्त्री तस्था लभेत सौभगम श्रिय प्रजा जीवपतिम यशो गृह परीक्षित भगवान के पुंस वन व्रत का जो मनुष्य विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचा ही वस्तु मिल जाती है स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य संपत्ति संतान यश और गृह प्राप्त करती है तथा उसका पति हो जाता है। कन्या चिंदेत समग्र लक्षण वरम तवीराम मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभाग रूपमग्रम या आँ आम विंदे मुचतेदेवता इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है और विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ में जाती है जिसके बच्चे मर जाते हों वह स्त्री इसके प्रभाव से चिरायु पुत्र प्राप्त करती है धनवती किंतु अभाग्नीय स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है और कुरूपा को श्रेष्ठ रूप मिल जाता है रोगी इस स्मृत के प्रभाव से रोग मुक्त होकर बलिष्ठ शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अनंत तृप्ति लाभ करते हैं दुष्टा प्रयक्षंते समस्त कामान होमांवसाने हुदभुक् श्री हरिश्च राज मरुता जन्म पुण्यम जते व्रतम चाभतम महते वे संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त शिक्षाएं पूर्ण कर देते हैं ये सब तो संतुष्ट होते ही हैं समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मीनारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं परीक्षित मैंने तुम्हें मृदगण की आदरणीय और पुण्य जन्म कथा सुनाई और साथ ही के श्रेष्ठ पंचवन व्रत का वर्णन भी सुना दिया। दियावते महापराणे वैहसिक्याम अष्टाद सहस्त्रायामहता गत नामेको नीशोध्या एते ये ष्ठ स्क हरि ओं तस्सत् हरि ओं तस्सत् हरि ओं तस्सत